क्या नुरून्तृ चिर्थृ। नुरून्तृ चिर्थृ। गए। गए। है अथवा कार्य शंकर ब्रह्मी कर यहाँ ब्रह्म ही कार्य रूप में आया है ना ब्रह्म क्या हुआ है? आ, हुआ, कारण ही है हुआ कारण कारण ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। ब्रह्म में उनसे यह यह नहीं मेरा जगत जगत का जगत का जगत का तो कौन कोई हैत्मा बनती को कह सकते हैं नाम के नाम का है? है ना और उससे क्या उत्पन्न हुआ जगत तो जगत का क्या अर्थ है विशिष्ट ब्रह्म या नाम रूप विभाग वाला ब्रह्म पता है सूझ में जैसे मिट्टी से घट हुआ तो जब मिट्टी है तब तो अलग अलग घट और ये थाली आदि नाम है अलग अलग उनकी आसिया है तो नाम रूप पहले नहीं है कारणावस्था में और कार्यावस्था में क्या हो गए अलग अलग नाम रूप हो गए बताए सुनिए तो अलग अलग नाम रूप हो गए तो कार्य कह का दिया तो कार्य मिट्टी से अलग हो गया क्या तो पहले नाम रूप नहीं थे फिर नाम रूप हो गए तो नाम रूप होने पर भी पहले ब्रह्म था तो भी ब्रह्म से भिन्न हो गया क्या तत्वंतर तो नहीं हो गया जो ब्रह्म पहले था वही ब्रह्म भी है बताइए सुनिए नाम रूप का ही तो क्या हुआ है विभाग हुआ है पहले नाम रूप का विभाग था समझ में तो ये ध्यान रखना तो जगत ब्रह्म है इसका अर्थ देखो कैसे करेंगे विशेषता विशेषा सिद्धांत में कि जगत का अंतरात्मा ब्रह्म है ब्रे अर्थ क्या हो गया जगत का हाँ, या कि जगत शब्द चेतन चेतन को कहते हुए उनके अंतरात्मा ब्रम्ह को चेतन चेतन को कहते हुए उनकी अंतरात्मा ब्रह्म को मतलब जगत का अंतरात्मा ब्रह्म एक अर्थ ये हो गया ठीक है दूसरा ऐसा देखेंगे की हाँ जगत ब्रह्म है जब कार्य कारण भाव की दृष्टि से देखेंगे तो जगत का कारण ब्रह्म ही अर्थ हो जाएगा मतलब इस पूछित विशिष्ट इस पूर्च विशिष्ट कार्य ब्रह्म है ना का कारण क्या होगा सुख की गति विशिष्ट है ना तो कार्य कारण की एकता होती है ना यह अर्थ सरल है जगत ब्रह्म है मतलब की चेतन अचेतन रूप जगत का अंतरात्मा ये है। चेतन चेतन रूप जगत का अंतरात्मा क्या है ये सर्वम खलुजम ब्रह्म भी सर्व लगाते हैं सर से क्या लेते हैं चेतन चेतन रूप है जगत तो सर्व सब्द चेतना चेतन रूप जगत को कहते हुए किसको कहेगा उसके तो मतलब वे सर्व सब्द पहले चेतन अचेतन रूप जगत को कहेगा और उसको कहते हुए उसके अंतरात्मा ब्रह्म को कह जाएगा चेतन चेतन का अंतरात्मा कौन है यहाँ कोई बाघ सामानाधिकरण गौण सामानाधिकरण लाक्षणिक ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है है ना कुछ भी ऐसा नहीं है यही ये वासुदेवा सर्वम वगैरह सब तो ऐसे ही यहाँ पर घटते हैं घट जाता है अच्छा तो ये सब रहते हुए तो ज्ञानी इसको ब्रह्म समझते हैं है ना अब यदि ये मकान गिरेगा तो फिर एक के लिए गिर जाए दूसरे के लिए ना गिरे ऐसा हो सकता है क्या है तो कहते हैं ज्ञानी के लिए ज़रूरत नष्ट हो गया तो अब ये क्या हो गया हुँ? दूसरे की दृष्टि से है अब यहाँ बोल लो कि मकई भी यहाँ भी बहुत नुकसान होता है ना बाढ़ से ये बोल दो कि ये जो है ना हमारी दृष्टि से तो गिर गया है इन लोगों की दृष्टि से नहीं गिरा है बना हुआ है तो आपको कोई क्या कहेगा बुद्धि बन करेगा क्या, कुई क्या? तो बिल्कुल क्या है कि लोग विपरीत ये सब बातें हो जाती है दृष्टि दृष्टि क्या होती है क्या कल्पित कल्पित की बातें सब बेकार और क्या तो <laughs> सब बातें होती नहीं है कल्पित कल्पित कहते हो बोला हमें रोकी लेके ले ये ले परेशानी होती क्षेत्र में आप यही कल्पना करके हमको दो रोटी दे दिया करो आप इतनी बड़ी संसार को कल्पित कह रहे हैं दो रोटी कल्पित करके दे दो चलिए कल्पित कल्पना आए तो मान लो कि गर्मी नहीं है तो फिर क्यों फिर वो ए लगाया जाता है पंखा लगाया जाता है है ना यदि कल्पित है जो कहते हैं ना कि यदि बंधन किससे होगा कर्म से तो ज्ञान से दूर नहीं होगा हुँ? तो अज्ञान का कार्य किससे दूर होता है ज्ञान से तो गर्मी जब अज्ञान का कार्य है तो फिर आपके ज्ञान से दूर हो जाना चाहिए तो ए सी पंखा सब चला रहे कि नहीं चला रहे जो वेदांत को उपदेश कर रहे हैं इसका क्या मतलब है वो तुम्हारे अज्ञान का कार्य नहीं है वो तो प्रकृति का ऐसा कर रही है भगवान की जो है ना सृष्टि ऐसी है सृष्टि में उठड़ता शीतलता या मौसम के अनुसार सब आते जाते हैं सब वास्तविक सब कैसे हैं वास्तविक का मतलब इतना ही है कि रज्जु सर्व जैसे कल्पित नहीं है इतना ही मतलब है हालांकि आने जाने वाले हैं कैसे हैं हाँ स्थाई नहीं रहते हैं पर रज्जू सर्व जैसे कल्पित है क्या इतना मतलब है ये ये समझ लीजिएगा जब वो कल्पित नहीं है तो इसका कहने का मतलब ब्रह्म जैसे सत्य है ये अर्थ नहीं है उसका है ना न तो ब्रह्म सत्य है ना ही रज्जु सर्व जैसे रज्जु सर्व जैसा कल्पित तो नहीं है सत्य लेकिन परिणाम है कैसा है ब्रह्म कैसा है अपरिणाम ही है अंतर हो जाता है तो अब ये हो जाएगा अब नीचे चलो थोड़ा एक दो लाइन बताते हैं अच्छा देखिए साक्षात अथवा परम्परिया साक्षात अथवा परम्परिया अवस्था का आश्रय उपादान कहलाता है, है? साक्षात अथवा परम्परिया अवस्था के आश्रय को यहाँ सिद्धांत में उपादान का लक्षण अवस्था का आश्रय होना है ना अवस्था क्या है आगंतुक आप को अवस्था कहते हैं कैसा धर्म है आगंतुक हो और अपृतक सिद्ध धर्म हो जैसे की शरीर की कौन सी अवस्था आती है स्थूलत है ना तो आगंतुक है और ये शरीर से पृथक होती है शरीर से पृथक तो नहीं होती जैसे अच्छा देखना मिट्टी में चूनत् पिंडत घटत तो यह अवस्थाएं किसमें आई ये है कि आगंतुक हैं, पर ये मिट्टी से पृथक कहीं रहती हैं, तो कैसे है ये धर्म है इसलिए आगंतुक हैं और धर्म है तो इनको कहेंगे अवस्था जैसे मिट्टी, चूना, तो, तो घटतवादी अवस्थाओं की साक्षात आश्रय है लगे वैसे ब्रह्म अपने विशेषण चेतन और अचेतन ये तो साक्षात आश्रय हो गया ना तो ब्रह्म अपने विशेषण चेतन और अचेतन के द्वारा देखो ब्रह्म किसका साक्षात आश्रय चेतन और अचेतन का ब्रह्म साक्षात आश्रय किसका है चेतन अच्छा इसका तो चेतन अचेतन और चेतन अचेतन के द्वारा किसमें इनका आश्रय कौन हो गया लगाइए वैसे ब्रह्म अपने विशेषण चेतन और अचेतन के द्वारा सूक्ष्मत और सूलत अवस्था का आश्रय होता है लगा सूक्ष्म चेतना चेतन से विशिष्ट ब्रह्म जगत का उपादान कारण होता है उसमें अचेतन अचेत साक्षात अवस्थान का आश्रय है साक्षात साक्षातर का आश्रय कौन है उसकी अवस्थाएं जिसे अहंकारत्व तन तन्मात्रत्व आदि अवस्थाएं किसी है ना अवस्था तो ये अवस्थान्तर अन्य अवस्थाएं होती महत्व अहंकारत्व आदि सूक्ष्म चेतना चेतन से विशिष्ट ब्रह्म जगत का उपादान कारण होता है उसमें अचेन अंश साक्षात अवस्थान्तर का आश्रय है और चेतन अंश तो ध्यान देना तो ये ज्ञान गुण का प्रणयावस्था में ज्ञान गुण का संकोच रहता है शरीर इंद्रिय मिलने पर क्या होता है उसका विकास होता है किसका ज्ञान गुण का तो संकोच विकास वाला सीधा कौन हुआ ज्ञान संकोच विकास साक्षात किसमें रहेंगे नुँ? तो कहते हैं और गुण के द्वारा संकोच विकास किस में रहेगा चेतन अचेतन में तो ध्यान देना आगंतुक आप्रशिक्षित धर्म को अवस्था कहते हैं ज्ञान गुण का संकोच विकास कैसा है आगंतुक है कैसा है और वो कैसा धर्म है किसके हाँ ज्ञान का अप्रशिक्षित धर्म है ना हाँ, संकोच विकास वाले ज्ञान गुण तो संकोच विकास वाला संकोच रिक वा विकास कैसा धर्म हुआ आगंतुक हुआ और अप्रतिक्षित धर्म हुआ तो संकोच विकास किसकी अवस्था हुई ज्ञान गुण की किसकी अवस्था होगी हाँ और ज्ञान गुण के द्वारा ये किस संकोच विकास अवस्था किसमें हो जाएगी चेतन में अवस्थान्तर मतलब संकोच के बाद विकास विकास के बाद संकोच अवस्थान्तर चलते हैं ना ये संकोच विकास वाले ज्ञान गुण के द्वारा अवस्थान्तर का आश्रय कौन है चेतन लिखा है ना और ये दोनों ही अवस्थाएं परम्परा संबंध से किसमें रहती है ब्रह्म में बात में तो कारण का है चाहे साक्षात अवस्था का आश्रय हो अथवा परंपरिया का आश्रय हो वो क्या होता है उपादान केतन में ब्रह्म में ऐसा कोई अधिकार नहीं जो लोग बहुत लोगों को यह शंका रहती है कि विशेषता इस मत में ब्रह्म विकारी हो जाएगा ब्रह्म क्या हो जाएगा क्यूँकी अभिन्नो तो उपादान कारण है तो उपादान कारण होने से जगत रूप में परिणत होता है तो विकारी हो जाएगा अब शांत में भी तो तो कारण को है। तो यदि वहां कोई लगाता है, तब बोलते है की ये जो माया अंश है ना विशेषण अंत माया तो कहते है कि उसका विकार है कहते हैं ना तो यहाँ भी किसका विकार मानते विशेषण अंश का किसका मानते हैं तो ब्रह्म कैसा रहेगा अभिकारी रह जाएगा अब इन्होंने जो कहा वारे वारे सब, इस प्रकार से ब्रह्म में कुछ भी नहीं गया क्या क्योंकि विशेषण में हो गए तो ध्यान तो देना कि कारण भी ब्रह्म है कार्य भी ब्रह्म है तो ब्रह्म की थोड़ी स्थिति देखना पहले कैसा होता है सूक्ष्म से विशिष्ट ब्रह्म और फिर क्या होता है स्कूल की से विशिष्ट ब्रह्म है तो जब सूक्ष्म से विशिष्ट ब्रह्म है तो उसमें क्या रहेगा सूक्ष्म वैशिष्ट क्या रहेगा और बाद में क्या रहेगा स्कूल तो इतना अंतर आएगा बताइए तो वैशिष्ट रूप इतना अंतर आएगा कि जब कारण होते समय का वैशिष्ट गया और कार्य होते समय इस सूल का वैशिष्ट गया जैसे आप युक्त है तो युक्त में क्या रहेगा युक्त तो उतना ही गया और उसके और उसमें कोई विकार नहीं हुआ बताइए समझिए हाँ तो ये वैशिष्ट किम रूप है नियंत्रित रूप है किम रूप है नियम करना रूप है सिमरों है क्योंकि वो नियंत्रता है बस ब्रह्म जाता है और अभी कितना पेश था ये अभी विशिष्ट ऊपर तो से, से सातवी पंक्ति दोनों प्रकारों से विशिष्ट मिल गया है नियंता ब्रह्म में ऊपर से सात पंक्ति बाएं फेज पर दोनों प्रकारों से विशिष्ट रूप विकार है ना ब्रह्म hmm. में, तो विकार से विशिष्ट hmm. चीज अचीज की विशिष्टता रूप विकार होता है विशिष्टता मतलब वैशिष्ट विशिष्ट कौन है ब्रह्म तो विशिष्टता किसने गई ब्रह्म में कारणावस्था वाले ब्रह्म को जो अवस्थांतर की प्राप्ति रूप होता है वह दोनों प्रकारों प्रकारों पर होता विशेषण प्रकार होता है विशेषण कौन है चेतना चेतन तथा प्रकारी ब्रह्म में समान रूप से होता है तो किम रूप हुआ वैशिष्ट रूप नीचे देखेंगे इसी पेज पर विशिष्ट भगवान, भगवान में रहने वाला वैशिष्ट धर्म मिला विशिष्ट भगवान में रहने वाला दोनों अवस्थाओं में स्थित चेतन अचेतन का नियम करना रूप है वैशिष्ट क्या रूप है चेतन चेतन का एक में स्कूल चेतन चेतन का नियमन करना रूप और एक में सूक्ष्मेतन चेतन का नियमन करना रूप तो वैशिष्ट उसमें जाता है केवल है ना सूक्ष्म चेतना चेतन का नियमन करने वाले श्री भगवान कारण कहे जाते हैं इस स्कूल चेतना चेतन का नियमन करने वाले वही वह श्री भगवान क्या कहे जाते हैं कार्य ये अवस्थाएं अवस्थाएं मतलब क्या हुआ वैशिष्ट श्री भगवान को साक्षात कार्य और कारण कहने की हेतु है सूक्ष्म चेतना चेतन का नियमन करना रूप अवस्था होने से ये अवस्था कोई मतलब क्या है अन्यथा भाव रूप है क्या अन्यथा अन्यूप नहीं है नहीं, नहीं ना जैसे कि मिट्टी से घट हो जाना नहीं जैसे कि प्रकृति से महात्मा से अहंकार तो ऐसी कोई अवस्था अंतर है क्या तो शुभ चेतन चेतन का नियमन करना रूप अवस्था होने से श्री भगवान को कारण कहा जाता है तथा स्थूल चेतना चेतन का नियमन करना रूप अवस्था होने से उनको क्या कहा जाता है कारण अच्छा तो वैशिष्ट रूप अवस्था जाती है किंतु जाती है, आ, उपादान को क्या कहते हैं द्रव्य, है? उपादान कर्म भगवान है अच्छा अभी तुझे। तुझे। तुझे। तुझे। तुझे। है वो धर्म और चार से वो बिगार किसका कहा जाएगा आत्मा का। मतलब ये ज्ञान के द्वारा परम्परिया कहा जाएगा ठीक है तो कोई दिखार दिखार दिखार दिखार नहीं लोग बिगाड़ दिखा दिया जाएगा बिका हो जाएगा जीवस मानना चाहिए क्या तो तो तो है? तो तो लक्षण तो तो ज्ञान इसके ऊपर आया था ईश्वर के प्रण में की परमात्मा कैसे है ज्ञान सत्यादि कल्याण गुण गुण विभूषिता है ज्ञान शक्ति दि कल्याण गुण समूह ऐसी विभूषित है किससे विभूषित है ज्ञान शक्ति आदि हाँ यदि कहें कि वो कल्याण गुण से विकोषित होने से वो दोषी हो जाएंगे तो परमात्मा में कोई दोष आएगा क्या अखिल है प्रतिनिधि स्वरूप है उनका है ना उसमें कोई त्याज गुण भगवान में रहता है हाँ पर ये क्या है कि कल्याण गुण भगवान में रहते हैं कैसे गुण ऐसे है ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुण कैसे है कैसे है बताया देना मैंने परास्त शक्ति दिवधे सूर्य स्वाभाविक बताया था ना तो स्वाभाविक कही गई है ना अच्छा अच्छा एक मिनट ये ज्ञान सत्य कल्याण गुण कहते हैं यहाँ पर नृत्य हैं नित्य के लिए हम बताते हैं जो वस्तु विनाश से रहित है उसको क्या कहते हैं नित्य ही छानदो उपनिषद में आया है जो अपमत तो, सत्य कामत तो, सत्य संक क्या गुण है अबाह पापमत बिजरत्व तो, विमृतत्व तो, तो, विशोकत्व तो, सत्य कामत तो, सत्य संकल्पत्व तो। तो इसके लिए लिखना तेतरी छंदो गुप्षद का वचन लिखना कामाह कामाह सत्या कितना कामा हा। हा। हा। लिखा हाँ क्या लिखा सुर्खी संधि इमे है ना सत्या काम कामह जो है ना काम्यंते की काम ही कामा जिनकी कामना की जाती है जो चाहे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं काम तो प्रसंगानुसार जो भगवान के गुण वहाँ पर क्या कहे गए हैं अपहत प्वात्मा अपाह पापमा बिजरो बिज गो बीज गज को अपि सत्य कामा सत्य संकल्प तो ये अपाह पापमतवादी जो भगवान के गुण कहे गए है ना वे यहाँ पे लेना है काम शब्द से काम शब्द से क्या लेना है अपहत प्वापमतवादी आठ गुण अबात पापतवादी और वो एक कैसी कहती है उनको सत्या कैसी कैसी है जो मिथ्या वस्तु होती है वो नित्य हो सकती है हमेशा रहती है और सत्य वस्तु हमेशा रहती है तो इसके तो जो यहाँ जो पद आया है तो सत्या पद के द्वारा क्या है कि भगवान के गुण नित्य सिद्ध होते हैं भगवान के गुण बात समझ में आई ठीक है हाँ भगवान के गुण नित्य सिद्ध होते हैं सत्या मिथ्या वस्तु नित्य नहीं होती है नित्य होती है तो सत्य का मतलब सत्य वस्तु कैसी है नित्य है तो भगवान के गुण कैसे है, नित्य है और देखेंगे यहाँ पर ये ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुणा है ज्ञान शक्ति आदि से कुछ लिखाया था मैंने आपको उस दिन नहीं, नहीं। आदि से आपको नहीं लिखाया है नहीं आदि से कुछ लिखाया था उस नहीं, नहीं क्या बताया था बोलो याद है अच्छा एक मिनट तो आगे चलो आगे लिखा देंगे आपको तो, है ना आगे आगे, आगे आपको तो लिखा में लिखाना पड़ेगा चलिए और नित्य समझ में आया और भगवान के गुण कैसे हैं अनौधिक हैं कैसे हैं वो अनौधिक हैं मतलब जिनकी कोई अवधि ना हो अवधि कहते हैं सीमा को इता को जिनकी कोई सीमा ना हो जिसकी कोई अवधि ना हो जिसकी यत्ता ना हो या जिनका अंत ना हो जिनका हाँ तो भगवान के गुणों की कोई सीमा है कि भगवान का दया गुण इतना है सत्व संकल्पत्व गुण इतना है अपहत पापमत्व गुण इतना है वात्फल्य गुण इतना है कोई सीमा है भगवान के गुणों का अंत है किसी स्थिति में इसलिए भगवान के गुण कैसे है अनवधि कैसे है हाँ अवधि रहित उनकी सीमा रहित भगवान के गुण है तो अब देखो तो इसमें जो सीमा सुसीमारहित गुण है ना ये तो वाचोनिवर्तन थे अपराप मनसा सहान आगे आनंदम ब्रह्मणो विद्वान आनंदम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इसका अर्थ है कि ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है आनंदम ब्रह्म है ना वहाँ पर आनंद स्वरूप ब्रह्म है तो यह क्या है यथो तो वाक्यों निवर्तनते अपराप मनसा सहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान नवेकी कदाचन आनंदम ब्रह्मणो ब्रम्हणा में कौन सी व्यक्ति है आनंदम ब्रह्मणों विद्वान आनंदम ब्रह्मणा विद्वान ब्रह्मणा में कौन सी व्यक्ति है सी आनंदम ने प्रथमा एक वचन तो वहाँ पर जो वह ना है न उसका विज्ञानम आनंदम ब्रह्मिकरण है तो वहां पर आनंद रूप ब्रम्म है और यहाँ पर क्या है आनंद गुण ब्रह्म कहा जा रहा है ब्रह्म स्वरूप है आनंद गुण वाला भी है ना तो इसका अर्थ है की आनंदम ब्रह्मणो विद्वान कि ब्रह्म के आनंद गुण को जानने वाला किसी से भय नहीं करता है ब्रह्मानंद को जानने वाला ब्रह्म के आनंद गुण को जानने वाला किसी से भय किसको जानने वाला ब्रह्म के आनंद को जानने वाला और उसके पहले की पंक्ति क्या यह तो वाचो निवर्तन से तो मतलब क्या है कि ब्रह्मानंद की इत्ता को जानने के लिए उद्यत होकर के ब्रह्मानंद की इत्ता को जानने के लिए ब्रह्मानंद की सीमा को जानने के लिए उद्यत होकर तैयार होकर कौन त्रिवृत हुआ मनोरवाणी मनोरवाणी किसको जानने के लिए ब्रह्मानंद की सीमा को जाकर के ब्रह्मानंद की सीमा को जानने के लिए उद्यत हो करके कौन से कौन सन हुए वाणी है लेकिन जान पाए ये तो वाक्यु निवर्तन के लौट आए लौट आए मतलब कि ब्रह्मानंद की यत्ता को ना कर लौट आए ब्रह्मानंद की जिससे आकाश में पक्षी होता है और फिर नीचे आ जाता है तो आकाश का अभाव होने से आ नीचे आ जाता है क्या कि आकाश की स्थिति सीमा न, पा, न होने से वापस आ जाता है तो वैसे ही मन और वाणी जो है ना ब्रह्मानंद से लौट आते हैं तो ब्रह्मानंद की समाप्ति होने से लौट आते हैं क्या हाँ उसी क्या है सीमा नहीं बताइए हाँ तो वहाँ पर ए, ए, इसके द्वारा क्या सिद्ध होता है उसके गुणों की अनौधि कैसे सिद्ध होते हैं वो अवधि नहीं सिद्ध होते हैं ब्रह्म बात नहीं और जो लोग कहते हैं कि मनोवाणी का विषय नहीं है यह तो वाचो का क्या करते हैं क्योंकि मनोवाणी लौट आते हैं तो ध्यान देना यदि असाध करने पर व्याघात दोष है आनंदम ब्रह्मो विद्वान विद्वान करते जानने वाला किसको जानने वाला ब्रह्म के आनंद को जानने वाला यदि क्या है कि वो अभिषय है तो उसको जाना जा सकता है तो फिर व्याघात होगा की नहीं होगा उधर अभिषय करना कहना फिर जानने वाला कहना तो व्याधात दोष है उस में तो मतलब ये अर्थ है की ब्रह्मानंद की यत्ता को जानने के लिए उद्यत होकर के मन और वाणी उसकी उद्दय उसकी को ना पा करके सीमा को ना पा करके वापस आ जाते हैं बताई इस बारि में और से असीमित से सीमा रही थे ब्रह्मानंद को जानने वाला किसी से भय नहीं करता है असीमित कोई तो तेतवी सुखी बताती है की इससे सौ गुना आनंद इसका इससे सौ गुना आनंद इसका इससे सौ गुना आनंद इसका फिर ब्रह्म परमात्मा के आनंद को अनंत बताया है बताया कि नहीं बताया है बताइए इस बारे तो बिल्कुल एक रूप अर्थ हो जाता है सुर्खियों का अर्ध कुक्कुटी न्याय जानते हैं कि आधा अंडा खा लिया भूख लगी आधा अंडा रख दिया कि उससे बच्चा पैदा करने के लिए ऐसा होगा होता है तो वही यदि आदि सूर्ति का ऐसा अर्थ कर देना आधा को ऐसा अर्ज कर देना तो अगल देखते नहीं है अर्ध कुक्टी न्याय है कुछ भी नहीं होती आगे पीछे का संगति देखनी चाहिए सभी सुर्खियों का तात्पर्य एक में है ऐसा कहते नहीं कहते तो आगे कर तो ऐसा करना आधा जो ऐसा करना क्या मतलब हुआ तब ये सदगुणतम आनंद याद है कैस् में उत्तर, उत्तर सो गुणान बता रही है आगे आगे देखेंगे तो ये जो है ना ये ये तो वास्तुनिवर्तन से भी ब्रह्मानंद गुण की अवधि रहित, रहित को कहती है तो कि किसको कहती है उसकी अवधि के अभाव को कहती है इस पुराणों वचन आते हैं मती छयात निवर्तनते जो ये मन और वाणी लौटते हैं ना तो मती के छह से लौट आती है ना तो गोविंद कि गोविंद के गुणों का अभाव होने से नहीं लौटते हैं बुद्धि काम नहीं करती इतने गुणों अनु तक तो वर्णन करवाएगी कर पाएगी बताइए अनंत गुणों का वर्णन न करवाने से आ जाती है मतलब वर्णन पूरा पूरा कैसे किया जा सकता है अब ये हो गया अनोधिका असंख्या, असंख्या, असंख्या का समझते हैं जिसकी कोई संख्या न हो पता है में भगवान के गुणों की कोई गणना नहीं कर सकता है कि इनके एक गुण है, दो गुण है हजार गुण है लक्ष गुण है इसे गणना नहीं की जा सकती है इसलिए हुए गुण कैसे है असंख्य है एक पुराण वचन लिखना है लिख लो यथा रचनानी यथा रत्नानि जलधे यथा रत्नानि जलधे जलधेरसख्ये कुत्र हो गया तथा गुणा तथा गुणा अनंतस्य संख्ययानंत समझ ही कर देंगे अपीअ संख्या कर दो हनंत साप्य संख्या महात्मना महात्मना है ना महात्मना की जगह ही चक्रीणा ऐसा पाठांतर है चक्री किसको कहते हैं विष्णु को है ना देखो अर्थ लगाना फिर देखना श्लोक यथा रत्न जलभेहु करते हैं कि है है. जैसे, मतलब न, जैसे समुद्र के असंख्य रत्न होते हैं वैसे ही महात्मा कृष्ण के चक्रणा है वही चक्रणा वैसे ही महात्मा विष्णु के गुणा ही अनंत की असंख्य या अनंत से है ना महात्मा ये ये महात्मा ना अनंत मतलब महात्मा विष्णु के महात्मा विष्णु के या अनंत विष्णु के महात्मा ना जगह वीर चक्र पाठ अंतर है अनंत भगवान को कहते हैं ना कि अनंत महात्मा भगवान के गुणा अपीअ्य के गुण भी कितने हैं असंख्य गुण कितने हैं बात है समझ में भगवान के गुण नहीं है ये श्रुति कहती है कि असंख्य गुणों को कहती है और जब निर्गुणा कोई श्रुति आ जाती है तब प्राचित गुण नहीं है सतुरस्तम है ना प्राचित गुण नहीं है इसलिए ही मतलब है सब सुखी लगना चाहिए ना निर्गुण का ऐसा अर्थ कर डाला कि सब चौपट हो गया पूरा सब चौपट हो गया इससे क्या हुआ आज आगे देखना असंख्य गुण है सुखि कैसी है उसकी फिर आगे देखेंगे मूल नित्या नित्य गुण है गुण अज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुण कैसे है नित्य और ही रहित हैं सीमा रहित हैं असंख्य है मतलब संख्या रहित है अगणित है गणना नहीं की जाती है और निरुपाधि का निरुपाधिक का अर्थ क्या है स्वाभाविक क्या है। है। देए। देए। अर्थ है भगवान के गुणाव स्वाभाविक हैं किसी उपाधि के कारण चलिए निरुपाधिक का अर्थ है स्वाभाविक लग गया श्री भगवान के ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुण एक मिनट निरुपाधिक का अर्थ क्या है तो ये तो हम आपको पहले से बताते रहे है ना कि जो माया उपाधि में नहीं है तो ईश्वर में जाएंगे इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है माया उपाधि में चाहे कर्तृत्व हो चाहे ज्ञान आदि गुण हो जब जड़ में नहीं तो उसने जाएंगे तो जब यदि उपाधिक सिद्ध नहीं हुए तो कैसे हो जाएंगे स्वाभाविक और श्रुति कैसा कैसी गुणों को स्वाभाविक बता ही वो कहेंगे श्रुति गुण कैसी है लेकिन यदि निरुपाधिक सिद्ध हो जाए औपाधिक सिद्ध हो जाए तो स्वाभाविक नहीं मानेंगे फिर कैसा वो औपाधिक बता देते हैं जब औपाधिक सिद्ध नहीं हुए तो कैसे हो जाएंगे स्वाभाविक और किस पक्ष का समर्थन करती है का है ना यदि कोई व्यवहार में कहते हैं ना उनके इतने एकड़ भूमि है तो सब क्या है कि जो सत्य को लेकर कथन होता है सब आरोप करके होता है तो सुधि सत्य को लेकर ये सब गए रही है तो मन में कुछ और बैठा है ना पहले से कुछ और मान लिया है निर्विशेष बुद्धों का सब वो जो है ना भिक्षा में बुद्धों से उन्होंने ले लिया निर्विशेष बार तो उसी पुष्टि के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं सुर्खी क्या कहती है तो वो छोड़ दो मत को सुर्खी जो कहती है वो मान ऐसा अरे देखेंगे निरुपाधिक हो गया पर सशक्तिक विधेयक शुरू स्वाभाविक ही ज्ञान बल प्रिया क्या ये किसी उपाधि के अधीन नहीं है भगवान के गुण कैसे हैं स्वाभाविक है और क्या क्या बताया फ्ल इसमें निर्दोष कैसा है निर्दोष है न निर्दो कि भगवान देखना कि ऐसा समझना लिख लो भगवान के कल्याण गुणों में क्या भगवान के कल्याण गुणों में हे गुणों का संसर्ग रूप दोष नहीं है क्या भगवान के कल्याण गुणों में हे गुणों का संसर्ग रूप दोष नहीं है अतः उनके गुण निर्दोष कहे जाते हैं तो यहाँ दोष का अर्थ क्या है हे का का संसर्ग दोष क्या है हाँ तो हे गुणों का संसर्ग रूप दोष नहीं है इसलिए निर्दोष किसको कहेंगे भगवान के गुणों को ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुणा को समझाया जा रहा है यहाँ गुणों को भी निर्दोष कहा जैसे परमात्मा का स्वरूप निर्दोष है वैसे गुण भी उनके कहते हैं ये गुण भी निर्दोष है भगवान के है है, अच्छा। तो बढ़िया बढ़िया लिख दिया है क्या नहीं। ये है वामन पुराण का है नहीं। नहीं। चार चालीस भी है लेकिन ये यहाँ के संस्करण में चार चालीस मिलती नहीं है दक्षिण भारत से मिलाया जाए मंगाया जाए तो मिल जाएगी संख्या मेलुकोटे की पुस्तक में है क्या कि जो पुराणों की पुस्तकें हैं अलग अलग देशों से छपती हैं तो कुछ अध्याय और की संख्या में और उसमें कुछ व्यक्यास हो जाता है आगे पीछे अध्याय हो जाते हैं इसलिए मिलना नहीं हमने देखा और वो संख्या देख ही लिखते हैं वहाँ के प्रकाशित में मिल जाएगा वावन पुराण के नाम से केवल लिख लो है ना विष्णु पुराण का तो मिल जाता है पूरा क्योंकि गीता प्रेस के विष्णु पुराण का वो उपयोग करते हैं तो वो तो मिल जाता है और महाभारत का भी थोड़ा पाठांतर मिलता है कोई वहाँ से कोई अलग दक्षिणार्थ पाठ है उनका तो थोड़ा अंतर आ जाता है उनका महाभारत में थोड़ा अंतर से चलता है और गीता प्रेस पाठभेद नहीं देता है तो समझता ये है पाठभेद देना चाहिए इसको यहाँ तो गीता प्रेस प्रेस प्रजा प्रचारित है ऐसा आगे देखेंगे तो और क्या हो गया तमाम क्या है समानाधिक रहता समानाधिको धी समाधिक रिता है लेखनी किसी करेगी ये ले लेना अब क्यों समानाधिक रहताशा ये भगवान के गुणों को ही कहा जा रहा है भगवान के गुण कैसे हैं समानता और अधिकता से रही किससे थे लोग भगवान भगवान के गुणों को कहा जा रहा है ध्यान रखना कि भगवान के, के, के, गुण के, गुण के, के गुणों के समान किसी के गुण नहीं है और भगवान के गुणों से अधिक गुण किसी के नहीं है भगवान के गुणों के समान किसी के गुण नहीं है और भगवान के गुणों से अधिक किसी के गुण बताइए तो सब कुछ गुणों के ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुण नित्य है और ही अगणित हैं, उपाय क्या है स्वाभाविक हैं, के संसर्ग रूप दोष रहित हैं, समानता तथा अधिकता से रहित हैं। ये क्या है भगवान के गुण हैं, ज्ञान आदि कल्याण गुण हैं। ये सु वात्सल्य आदि नाम विषय अनुकूल अब जो लिखने की बात थी ना अब आपको लिख लीजिए जो ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुण था ना तो लिखिए ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुण यहाँ पर ज्ञान, आदि कल्याण गुण यहाँ पर आदिपद से यहाँ पर आदिपद से बल ऐश्वर्य वीर तेज सौर आदि एक मिनट दोबारा दिखो ज्ञान शक्ति आदि यहाँ पर आदि पद से बल ऐश्वर्य आदि कर दो बस नहीं तेज आदि हो गया वीर तेज अच्छा तथा वीर तेज आदि एक मिनट अभी क्या लिखा है उनको थोड़ा बताओ आप yes, अच्छा एक मिनट अच्छा ठीक है सौर नहीं नहीं तेज हो गया ना hmm. तेज के बाद लिखिए है आदि hmm. हो गया hmm. नहीं नहीं तेज के बाद लिखना वाक्सल वाक्सल्यादी तथा सौर आदि ऐसा करो hmm. तेज के बाद क्या लिखेंगे त्सल्य आदि तथा सौर आदि का ग्रहण किया जाता है तो आप संक्षेप में देख लो संक्षेप में देखिए ये दोबारा बोल लो एक बार ज्ञान शक्ति आदि यहाँ पर आदि बदलते बल ऐश्वर्य तेज तेज वात्सल आदि देश के बाद क्या है वात्सल आदि तथा सौर आदि को ग्रहण किया जाता है अब ज्ञान शक्ति आदि था अब लगाइए यहाँ पर अब ये देखेंगे अब इनको थोड़ा थोड़ा बता दे इनके बारे में गुणों के बारे में हैं? सोलह सत्रह अब वहाँ जाकर देख लेना एक बार बचे लेते हैं तो अब देखेंगे ये जो कहा गया है ना आदि नाम विषय है तो अनुकूल ज्ञान शक्ति आदि नाम, नाम तू सर्वे भी विषय भूत यही आदि है ना तो यहाँ पहले क्या बताना है वात्सल्यादी तो पहले वात्सल्यादी को सोलह सत्रह पेज कर फिर आप नहीं देखिए पर ये देखो पास इसमें तो आप बोले हैं कि भगवान अपने आत्मिक भक्तों पर इतना करते प्रेम करते हैं कि उनके पर ध्यान दोष भगवान अपने आर्थिक भक्तों पर इतना प्रेम करते हैं कि उनके दोषो पर ध्यान नहीं देते हैं अच्छा जीव क्या है कि जन्म जन मानकर जन सिर्फ सहज रूप से, से पाप तो करते आया है तो पापों का बहुत सारे पाप संचय रहते हैं यदि भगवान दोषो को देखना चाहे तो कोई भगवान को कहा पा नहीं पाएगा सा पा सकता है तो भगवान बहुत दयालु जैसे कि जब गो का गाय का बच्चा पैदा होता है ना तो उसके शरीर में कितनी गंदगी रहती है देखा है तो भी आपने गोबर ओबर और क्या है कि पीप रक्त सब भूत लगा रहता है कितना मल रहता है पर गाय क्या करती है उसे घृणा करती है क्या अपने बच्चे के मल से घृणा नहीं करती जीप से चाट चाट करके चाट चाट करके जिलमल बना देती है तो ये कौन गाय का कौन सा गुण है मात्सल्य गुण है ना उसी प्रकार से जो क्या है कि जैसे गाय बछड़े को चाट चाट करके उसकी मलिनता को नष्ट करके शुद्ध बना देती है ना तो भगवान भी शरणागत जीव के पाप इत्यादि दोषों को नहीं देखते हैं है ना न करते हुए क्षमा के द्वारा उन दोषो को नष्ट करके और शुद्ध बना बनाते रहते हैं भगवान भक्त के पाप आदि दोषों को न देख करके अपने वास्तल के कारण क्या है उसको क्षमा करके शुद्ध बना हैं तो इस गुण को क्या कहते हैं वास्तव्य कहते हैं जब ये क्या था कि समुद्र पर फूल बांध रहे बांधा गया ना, उस उसी समय फूल फूल बांधने से पहले बंधने के बाद आया है, है? कि पहले आया। तो ध्यान देना कि जब विभीषण भगवान के शरण में आ रहा है ना तो विभीषण को देखकर करके सभी ने शंका की है की ये राक्षस का भाई है इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए शत्रु का कोई दूत हो सकता है गुप्तर हो सकता है और ये भी जो उसने बाद में, में आया ना कि पुल बांधने के बाद विभीषण आया है तो उसने कहा भी है कि अब राम के शरण में आए हैं तब भी से और ये सुग्रीव इन सब ने मना कर दिया है यंग नहीं की उसको शरण में नहीं लेना शत्रु पक्ष का व्यक्ति कभी भी अपना नहीं हो सकता है तो सब ने उसके बहुत सारे दोष गिनाए हैं विभीषण के क्योंकि राक्षस का भाई है तो बहुत सारे दोष गिनाए है तो भगवान ने यह कहा है कि दोषो यद्यपि इस शरणागत में चाहे जितना 200 लेकिन महापुरुषों के लिए वो निंदित नहीं है नहीं। नहीं। कहा तुलसीदास ने ऐसा लिखा है, है, है। भगवान राम का वचन है कोटिप्रव लागई जाहु आये शरण सजयी नहीं चाहू क्या कोटिप्रब लागई जाहु आये शरण राम कहते हैं कि कोट भी की प्रबल लागे जाहु करोड़ों विप्र की हत्या का पाप जिस पर लग जाए यदि मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसका त्याग नहीं करता हूँ कोट की प्रबद लागें जा। जाहु आये शरण तय नहीं कहू सन्मुख हो जन्म कोट यगे ना सही तब तो वही ये भगवान राम कहते हैं चक्र देव प्रसन्नाया तबा इसमें इच्छा याचते अभयम स्वर होते जानते हैं अभयम नाम मोक्षा पैथ्वी सूत्र क्या कहती है अभयम वही गटोड़ होती है ना अब ये क्या हैं? आ, हैं। तो तो को है यहाँ अब ये प्राप्त कर देते हैं सर भगवान करतेम शरणमृत तो भगवान का तो ऐसा वास्तव्य गुण है जैसे गाय बिछड़ा का बढ़िया ना वास्तविक के कारण मलिनता को भी छाट जाती है सोल दो समझते हैं भगवान भक्ति सब अपराध होते नष्ट कर देती है ये है की जैसा छोटा बच्चा समर्पित तो होता ना मां हो, तो है ना माँ के प्रति वैसा समर्पण हो तब भगवान तो तैयार है उसको अपनाने के लिए ये भगवान का कौन सा गुण हो गया वास्तवें और देखेंगे और भगवान का गुण वास्कल आदि है ना आदि से यहाँ पर लेंगे मार दो ये गुण जो है ना श्री जी में भी है सीता माता में राधा जी में तो ये गुण है जो वहां पर अशोक वनिका में जब हनुमान जी गए हैं तो हनुमान जी ने देखा है ना वो पेड़ तो पर चढ़े थे छोटे तो वहां पर रावण आया है तमाम राक्षसियों को लेकर के और तो वहाँ पर और वो बहुत सीता को छटकारा है हनुमान जी छुट देखते रहे तो हम रावण ये कहकर चला गया कि इसको खूब कष्ट दीजिए सीता को खूब डराइए धमकाइए हैं और यदि ये ना माने तो इसका क्या है तो टुकड़े टुकड़े करके हमारा नाश्ता में दे दीजिए इतना डरा दिया तो रावण चला गया और राख सतियाँ खूब उसको डराती हैं सीता को खूब डराती हैं धमकाती हैं बुरी तरह से तो जब हनुमान जी मिले सीता से तो हनुमान जी ने कहा यदि आपकी आज्ञा तो मैं सबको मार डालूंगा तो सीता जी ने मना कर दिया किसी को नहीं मारना हनुमान जी मार सकते ना पूरी लंका ध्वंस कर दिया रात थी तो सीता ने क्या कहामा न कस्टिक नापरती पापा नाम, नाम हुआ ना ना वधा नाम हुआ और क्या है नहीं? नहीं, पापा नाम हुआ सुभा नाम हुआ वधर नाम पुलवंगम की चाहे है वो पापी हो अथवा शुभ मतलब वो पुण्य आत्मा हो चाहे वो बद करने योग्य क्यों ना हो चाहे वो बद करने योग्य क्यों ना हो सब पर करुणा करनी ही चाहिए सब पर करुणा क्यों सीता जी कहती सब पर कार्य कानून है मार्ण की है आपको सब पर करुणा करनी चाहिए क्यों न कषित न अप्रग्ति कस्वित न अप्रग्ति न संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे कुछ न कुछ अपराध इन होता है सबसे कुछ न कुछ अपराध होता है यदि अपराधी को मरना है तो फिर मारना है तो फिर इन बिचारियों को क्यों मारना पूरा संसार कुछ न कुछ अपराध करता है जैसे सब करता होगा तो ये करते हैं बचा दिया उन्हें कुछ नहीं तो बहुत बड़ा करुणागौणा है और ये भी ध्यान रखना ये जो संक्रमक है ना ये भी बहुत भ्रांत है वो कहते हैं दो है प्रकृति और माया लक्ष्मी और क्या प्रकृति क्या कहते हैं माया और ब्रह्म माया और दो है माया और ब्रह्म इनको ही कहते हैं लक्ष्मी नारायण इनको ही कहते हैं राधा कृष्ण को ही कहते हैं सीताराम प्रकृति मतलब माया क्या है राधा जी हैं और ब्रह्म क्या है कृष्ण जी हैं, माया लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्म राम जी हैं, बहुत अशिष्ट लोग हैं ये ये जो श्री जी है लक्ष्मी है राधा जी हैं जड़ है क्या जड़ है क्या ये जड़ को इसको बोलना है ये ये माया ये ये माया जो है लक्ष्मी जी है माया वो राधा जी हैं अब कितने बड़े ये जो पाप के भागी है ये ये नहीं है ये तो ये अचेतन को माया क्यों कहा जाता है विचित्र कार्य परिणत होती तो माया कह देते दे पर वो यही है क्या ये ये ध्यान देगा ये नहीं है वो तो क्या है एक परमात्मा ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अनादिकाल से दो रूपों में प्रकाशित तो हो रहे है लक्ष्मी नारायण राधा किश्वर सीताराम एक परमात्मा ही दो रूपों में है बात समझ में ये जड़ माया नहीं है जड़ माया नहीं है और उनकी के कृपा के बिना श्री जी के कृपा के बिना कोई ठाकुर जी को पा नहीं सकता है कोई भी भगवान को पा नहीं सकता है तो जो जीव इतना पापी है और भगवान जब श्री जी इतनी कृपालु हैं कि भगवान से सभी अपराधों को क्षमा करा देती हैं तो इनकी कृपा के बिना भगवान को कोई पा नहीं सकता है उनकी कृपा से ही पाता है तो वो तो भगवत प्राप्ति में सहायक है और ये ये कैसी है ये सहायक है क्या ये त्याग है ग्रह है अब इतना भी विवेक नहीं है कि दोनों को एक समझ सके लोग लेकिन भिन्न समझ सके नहीं है जड़ता की भी कोई सीमा होती है बुद्धि कैसी, कैसी है। हर उपासना जी को ऐसा समझ लेना की बिल्कुल सीमा बाढ़ सकती है लोगों की शंकराचार्य ने भी देवी की ब्रह्म रूप ब्रह्मरूपी की है ना और ये लोग उसको तिरुभा का माया शंकराचार्य ने उसको शंकराचार्य का दृष्टिकोण फिर भी चीज है लोगों से अब देखो यहाँ पर तो भी हमने क्या बता रहे थे आपको अभी मार्दो बताना है ना मारदो ध्यान देना भगवान अपने आश्रित भक्तों के गिर को नहीं सह पाते हैं आश्रित भक्तों के गिर को नहीं सह सकते हैं तो इसका मतलब है कि आश्रितों के साथ वो अनायास रहते हैं आश्रितों के साथ तो भगवान के इस गुण को ही क्या कहते हैं मारदो इस गुण को कहते हैं मारदो तभी रावण उप के बाद विभीषण ने कहा है की महाराज आपने बहुत दिनों से ठीक से स्नान नहीं किया है युद्ध भी हमें कोई बढ़िया स्नान करता है जल्दी बल्दी स्नान करते हैं और फिर वनवास था तो सभी उन्होंने वो अभ्यंग मतलब तेल मालिक अभ्यंग करके और ऐसा उच्चन चूण वगैरह लगा के स्नान किया था बनवासी में तो सब ये मना रहता रहे मिश्राण तो की अब आप स्नान कीजिए अक्षकर्म कराइए श्री राम ने मना कर दिया कि कम बिना कह कई पुत्रम कम बिना पुत्रम भरतम धर्मचारिणम ना मैं स्नानम बहुमतम वस्त्राण आभरणाम क्या कि कई कई पुत्र भरत के जो धरोहर चढ़ने वाले हैं उनके बिना ना तो हमको स्नान अच्छा लगता है और ना ही आप जो कहते हैं अच्छे अच्छे आभूषण करना वस्त्र करना वो भी हमको अच्छे नहीं लगते हैं ये किस गुण के कारण भगवान कहते हैं तो।, तो भगवान के ऐसा गुण है और एक आठ गुण भगवान का है मतलब भगवान जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं मतलब मनता वाजा और कर्मणांग है ना ये एक रूप होकर कार्य करना एक भगवान में ऐसा गुण है कि एक रूप होकर कार्य करते हैं तो इस गुण को क्या कहते हैं उनका आर क्यों तो। अच्छा सूर्पणा बहुत कुटिल बुद्धि से गई थी हुँ? बहुत कुटिल बुद्धि से गई थी राम के पास में और उससे पूछा सूर्पणखा ने तुम कौन हो तो उसने सीधा सीधा राम ने सब बता दिया कि हम दशरथ के पुत्र हैं वनवास की कारण यहाँ आई हुई तो क्यों वाल्मीकि लिखते हैं रिजु बुद्धि कया सर्वम व्याख्यातों चक्र में शुरू कर दिया व्यक्ति तो में ऐसा गुण रहता है बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ तो भगवान में ये आर जो गुण है एक सौहार्द तो गुण भी भगवान में है भगवान हृदय से सबका भला कहते हैं भगवान हृदय से सबका इस गुण को क्या कहते हैं सौहार्द तो और गीता में जो भगवान ने कहा है ना सुगम स्वरूप कहा है ना है ना तो उनका गुण कौन है तो सौहार्द इसी के कारण क्या है कि भगवान जो है ना किसी को भी अपना लेते हैं किसी को भी अपना लेते हैं और एक साम्य गुण भगवान में है कि वो जो भगवान का आश्रय लेना चाहे तो सबको समान रूप से आश्रय लेते हैं सबको वहा ये नहीं है कि ये दिए पढ़ करके आया है ये पांच पढ़ करके आया है न ये पांच पढ़ करके आया है ये बीए पढ़ करके आया है अथवा ये ये जो है ये क्या है कि करोड़पति सेठ है ये अरबपति भगत है हमारा ये ये, ये महात्मा को समझते हैं ना इसको उस कमरे में ठहराओ क्योंकि ये ज्यादा पैसे वाला है ये ऐसा करो भगवान के यहाँ ये सब नहीं है है नही है उनके यहाँ ऐसा नहीं भगवान हाँ भगवान तो सबको बराबर ही मानते हैं जैसे मारुति भरद्वाज ने उनका स्वागत सत्कार किया भरद्वाज के यहाँ जैसे खाया उसे सबरी के यहाँ भी खाया समान रूप से खाया ये सबरी के बारे में नहीं सोचा उन्होंने कि निम्न है सभी नहीं सोचा उन्हों। भर, उन्होंने जैसे भरद्वाज के उन्होंने किया भोजन भरद्वाज ऋषि ने जब उनको कन्नमूल दिया फल उसी पर सबरी के यहाँ उसी भाव से उन्होंने खाया तो जैसे वो विश्वामित्र का अनुसरण करते थे विश्वामित्र का अनुसरण करते थे ना ये तो अब ध्यान दे ना और युद्ध के समय सुग्रीव नायक थे ना उनके तो समत बुद्धि होने के कारण ही वो सुग्रीव और दोनों का आदर किया दोनों का आदर किया उन्होंने बराबर सिर्फ भगवान जो समत बुद्धि है ये नहीं सोचा कि ये राक्षस है ये गानर है ऐसा नहीं है एक भगवान का करुणा गुण भी है करुणा गुण क्या है की भगवान निस्वार्थ होकर के दूसरे के दुख को अनायास मिटाना चाहते हैं निःस्वार्थ होकर दूसरे के दुख को तो ऐसा संसार में संसार में जो है ना व्यक्ति किसी का कोई सहयोग करता है सब जो अपना कोई स्वार्थ इच्छिता रहता है अपने स्वार्थ के व्यक्ति भूत होकर दूसरे का सहयोग करता है व्यक्ति अथवा स्वार्थ और परार्थ दोनों के हम इसका ये करेंगे तो बाद में ये भी हमारा ये चलेगा माँ बाप बच्चे को पालते हैं पाल पोस करके बड़ा कर देंगे तो वृद्धावस्था में बाद में हमको पानी खिलाएगा हमको भोजन देगा ना या तो। स्वार्थ प्राप्त दोनों ना या तो। स्वार्थ तो व्यवहार में है ही भाई हमारा काम नहीं आया तो दो हम क्यों उनका काम करें ज्यादातर तो लोग तो विशुद्ध स्वार्थ भाव से काम करते हैं और कहीं स्वार्थ प्राप्त दोनों है और सर्वथा निरपेक्ष होकर के उपकार करने वाले कितने हैं और भगवान जो है ना कि सर्वथा निरपेक्ष होकर के दूसरे को दुख को अनायास हटाना चाहते हैं ये उनका कौन सा गुण है करुणा है ना तो भगवान जो है ना इसीलिए जीव को सृष्टि करके शरीर इंद्री दे देते हैं क्या और उसको वेदादि शास्त्र का ज्ञान दे देते हैं कि ये भजन करके हमको पाले क्योंकि बार बार जन्म बात ही में रहे साधना करके ये हमको पाले इसलिए इस कृपा करके वो शरीर इंद्री देते हैं और जब देखते हैं कि बार बार जन्म देने पर भी ये हमको नहीं समझ पाता है तो सोचते हैं भगवान यह थक गया है तो उस पर लेकर मैं श्रृंगार कर देते थोड़ा विश्राम कर, थो कर लेंगे तो सब कुछ उनसे कृपा है भगवान की एक भगवान का गुण है माधुर्य कि भगवान उपाय बनते समय और प्राप्त बनते समय भगवत प्राप्ति में जब भगवत प्राप्ति करनी है तो प्राप्त कौन है भगवान है ना और भक्त जो है ना अपनी साधना को उपाय मानता है कि भगवान को ही उपाय मानता है तो उपाय उपाय दोनों हो जाते हैं भगवान तो भगवान उपाय बनते समय और उपाय बनते समय जीवों को कैसे प्रतीक होते हैं मधुर कैसे प्रतीक होते हैं हाँ मधुर प्रतीक होते हैं ये उनका कौन सा गुण है माधुर है। माधुर गुण है, है भगवान का जैसे दूध जो है पित्त रोग की निवृत्ति का साधन है क्यों दूध पीने से पित्त रोग शांत होता है पित्त रोग तो पित्त रोगी हैं, उनको दूध क्या बनता है उपाय क्या बनता है क्योंकि उस समय मधुर नहीं लगेगा दूध पीते समय पित्त रोगी को दूध मधुर नहीं लगता है तो पित्त रोग निवृत्ति के लिए उपाय बन गया और पित्त रोग दूर हो गया तो मधुर लगने लगेगा फिर फल बन जाएगा है ना तो ऐसे ही जो है ना भगवान लेकिन उपाय बने या फल बने दूध तो हमेशा मधुरी रहता है ना कोई समझे ना समझे दूध कैसा रहता है उसी प्रकार भगवान को चाहे उपाय माने या उपाय माने उसको मधुर ही लगते है पैसे लगते हैं, हैं? मधुर ही लगते हैं हाँ और इसीलिए जो भगवान का भक्त है उसको विशेष रूप बिल्कुल तुच्छ लगता है ध्यान निकलेगा हम्म और भगवान जो है ना बिल्कुल आनंद में है सुंदर है मधुर है एक गुण है भगवान का गंभीर है गंभीर गुण कैसा है कि भगवान गंभीर है क्योंकि कोई ये नहीं समझ पाता है कि भगवान भक्तों पर कैसे कैसे अनुग्रह करते हैं भक्त के मनोरथ को कैसे कैसे पूरा करते हैं है ना कोई समझ पाता है बहुत गंभीर है किस क्षण क्या करना चाहते है कुछ जान नहीं पाता है ना ये उनकी जो है गंभीर गुण है ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण